मुस्कुराते मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन वन जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशय करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जयपुर से राम बाबू जायसवाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं आप नोडल अधिकारी हैं हेल्थ सेक्टर जयपुर से तो आज हम लोग आपसे कुछ बातें करेंगे हेल्थ से रिलेटेड और आपका हेल्थ सेक्टर में कैसे जुड़ना हुआ इस विषय पर बातचीत करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर राम बाबू जायसवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद कैसे हैं आप अच्छा जी सर कैसे हैं आप मेडिकल फील्ड में कैसे आना हुआ आपका <laughs> मेरे पिताजी की एक बहुत इच्छा थी अच्छा मेरे बेटे डॉक्टर बने तो मेरे पिताजी ने मेरे साथ बहुत पी उस जमाने में चला करती थी एग्जाम हुआ करती थी वो मेरे साथ तैयारी करते थे खुद तैयारी करते थे हमें रात को बारह बजे तक जगतेर सुबह तीन बजे उठाते तो हम पीएमटी में मेरी अच्छी पोजीशन आई उस जमाने में अच्छा नाइनटीन एटी फोर में और उसके बाद मेरा पी में सेलेक्शन हुआ उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज अजमेर में चला गया हम्म, फिर मैंने 93 में मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली राज्य सरकार के अंदर फिर मैंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट दिल्ली से किया उसके बाद हेल्थ केयर क्वालिटी में मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया मैंने दो हज़ार के अंदर और मैं लगातार करीब तैंतीस वर्षों से राज्य सरकार में कार्यरत अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और राज्य सरकार में जो आप वर्क कर रहे हैं तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी जी और थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए शुरू शुरू में क्या चीज़ें आई फिर कैसे चैलेंजेस को आपने अवसर जब मैंने जब उन्नीस में नौकरी ज्वाइन की थी उस जमाने में डॉक्टर्स की बहुत कमी कमी थी और डॉक्टर्स के अलावा पी सब सेंटर्स की कमियाँ थी हाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिल्कुल हाँ और लोगों को उस जमाने में चिकित्सा सेवाओं में इलाज करने में लोग बाग बाहर जाते थे तो भोपे के पास में कोई देसी इलाज कराने <laughs> इसलिए कई लोगों की मात्र मृत्यु दर डिलीवरी कराने में भी वो लोग भाग प्राइवेट में दाइयों के पास चले जाते थे लेकिन बाद के अंदर धीरे धीरे जो जो राज्य सरकारों ने भारत सरकार ने इस बारे में नए नए सेंटर खोले पी खोली धीरे धीरे हमारी मातृ मृत्यु दर कम हुई बच्चों की मृत्यु दर कम हुई और आज हम सबसे इंडिया में राजस्थान बहुत अच्छी पोजीशन पे है टॉप फाइव में हम लोग बाग हैं और अच्छा हमारे राज्य सरकार बढ़िया काम कर रही है इस बारे में चिकित्सा क्षेत्र का मामला कहूँ तो चिकित्सा हमारी राज्य सरकार की पहली प्रायोरिटी है नहीं, नहीं, नहीं। और जिसमें राज्य सरकार सबसे ज़्यादा बजट प्रदान करती है जिसमें आज की तारीख में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रभारी हूँ निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना ये नाम से चलती है और बाईस करोड़ का बजट है हमारा अच्छा हाँ जिसमें हम भारत सरकार के एन के द्वारा भी लाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी हमें प्रोवाइड करती है हम दवाइयों को राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन को पैसा देते हैं वो हमारी दवाइयां खरीदती है ख़रीद के हमारे जो डी हैं जिले के अंदर जिले के प्रभारी अधिकारी उनको वो दवाइयां सप्लाई करते हैं वहाँ से हमारे सेंटर्स दवाई ले करके जाते हैं और जो पी एस सी, सी, -सी होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर हमारे ड्रग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे वो दवाइयाँ हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं हमारे जो मरीज़ आते हैं वो दवाई लेकर के फ्री राज्य सरकार की फ्री दवाई लेकर के जाते हैं राज्य चार, सरकार चार, की ये योजना में हम कैंसर में ढाई ढाई लाख रुपए पौने पौने तीन तीन, तीन लाख रुपए का फ्री इंजेक्शन्स दे रहे हैं दे। दवा दे रहे हैं राज्य सरकार की एक ही मंशा है कोई भी आदमी दवा के बगैर नहीं रहे उसको फ्री इलाज मिले फ्री जाँच मिले राज्य सरकार ये चाहती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो मरीज़ एक रुपये भी वहन नहीं करे उसका आउट ऑफ पॉकट एक्सपेंडिचर ज़ीरो रहे वो किस तरह से गरीब आदमी है यदि वो बीमार पड़ता है पाँच दिन बीमार पड़ गया तो उसके कमाने के पाँच दिन तो वैसे गया वो और पाँच दिन तो उसको कमा नहीं पाएगा कैसे खाएगा और उसके बाद में उसके दवाई में पैसा लग जाता है हज़ारों रुपए वो कर्जा लेकर के कई ज़मीन गिरवी रख के पुराने ज़माने में रखते देते उससे वो गरीब पे और गरीब होता जाता सरकार ने ये सोचा कि भाई किसी भी तरीके से दवा योजना जाँच योजना फ्री चले और राज्य सरकार आज तरक्की ने आज बजट भी बहुत बढ़ाया है और इस बारे में आम लोग बाग भी इसमें जागरूक के दवा ले रहे हैं डॉक्टर राम बाबू जायसवाल जी काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन आपने दिया कि भारत सरकार राजस्थान का जो है ख़ास करके आ, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और निशुल्क जवा योजना जो है वो उसके अंतर्गत आप भी जो है काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और बात ही अच्छी बात आपने बताया पहले जिस तरह से लोग जो है जागरूक नहीं थे और लोग धीरे धीरे जागरूक हो गए तो जो बच्चों की मौत हो जाती थी डिलीवरी के टाइम पर या माँ की जो है मुश्किलें बढ़ जाती थी वो धीरे धीरे काम होता गया है और एक अच्छी पहल हो गई है और आजकल आशा वर्कर वगैरह भी एक्टिव है जो लोगों को जागरूक करने में जो है विशेष अहम भूमिका निभाती हैं तो मैं चाहूँगा कि इसमें एक जैसे कि योजनाओं को लाभ करने में या दवाइयाँ सभी तरह की क्या समय पर उपलब्ध हो जाती हैं या कभी कभी दवाइयाँ उपलब्ध कराने में भी कुछ चैलेंजेस आती हैं हमारी नाइन्टी परसेंट रहती है कि हम सब जगह दवाइयाँ उपलब्ध करें लेकिन यदि मान लीजिए किसी कारण कई बार क्या होता है ओवरलोडेड हो गया अस्पताल वो दवाई उसने मंगाई सो बिल्कुल मरीज ज्यादा आ गए तो दवाइयां उस टाइम को तो हमने उनको ये पावर दे रखे हैं दस परसेंट हम बजट एक्स्ट्रा देते हैं हुँ, हुँ, तो दस परसेंट बजट हम डायरेक्ट उनको देते हैं कि आप परचेज करके हाथ हाथों हाथ उनको दवाई मेडिकल स्टोर से खरीद करके आप उसको लेकिन बिना दवा के कोई मरीज बाहर नहीं जाए उसको दवा लेकर के ही जाए वो ये राज्य सरकार की मनसा है राज्य सरकार इस पर बहुत फोकस कर रही है और हम इस बारे में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यदि कोई इस तरह की लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कार, कार करें कार्रवाई भी करते हैं क्या बात है चलिए डॉक्टर राम बाबू जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुन रहे हैं रेडूमा वन वन सुनते रहो मुस्कराते रहो आपका प्यार बाबा बरसता रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे यू ही जगमगाते रहे सामने आप हो साथ में आप हो सामने आप हो साथ में आप हो आपसे हम मिलन यू मनाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे गानी हो गए हैं सफल अपने हर पल स्नेह सागर में ऐसे समाए मिट गई मन की है सारी हलचल वरदानों का हाथ सिर पर रहे यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे हम दुआओं से दामन सजाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे यू ही जगमगाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी खेल लगने लगा जग का प्यारा रचता प्यारा है रचना भी प्यारी विश्व लगता है घर अपना सारा शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे हम सितारे यो ही जगमगाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे ये संगम में आकर के मिलना अपने नयनों में हमको समाना अपनी नजरों से निहाल करना अपने जैसा ही हमको बनाना सिलसिला मिलन का यू चलता रहे मिलन का यू चलता रहे भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे आपका प्यार बाबा बरसता रहे आपका प्यार बाबा पर सार रहे हम सितारे यू ही जगमगाते रहे सामने आप हो साथ में आप हों सामने आप हों साथ में आप हों आपसे हम मिलन यू मनाते रहे आपका प्यार बाबा नमस्कार एक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डॉक्टर राम बाबू जसवाल जी से बातें हो रही हैं और राज्य जो हेल्थ सेक्टर है राजस्थान का उसमें नोडल अधिकारी हैं और दवाइयाँ जो निशुल्क देने की कार्य है उसमें आप अपना एक्टिव रोल निभाते हैं और किस तरह से दवाइयाँ जो है सब तक पहुंचाने का सरकारी योजना जो है एक बहुत ही अच्छी तरह से हाई बजट के साथ चलती है और कोई भी बंदा जो है एक बार ट्रीटमेंट के लिए आता है या कोई भी मरीज जो आता है गांव से आता है तो उसको बिना दवा के जो है बाहर नहीं जाना चाहिए ये पूरी जो है ख्याल रखा जाता है तो आपने देखा कि किस तरह से अब जागरूकता के कारण चीज़ें बहुत संभल हो रही हैं लोग अवेयर हैं लोग सरकारी पी एच सेंटर्स पे जाते हैं इलाज कराते हैं और काफ़ी सारी जो डिलीवरी है गांव के लोगों की पीएचसी सेंटर से ही हो जाती हैं और इस वजह से जो है आजकल कल सुचारू रूप से ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो इसके अलावा मैं चाहूँगा कि हमारे हेल्थ सेक्टर को छोड़ के सरकार और किन चीज़ों पे जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में पीएचसी सेंटर्स खोलने के लिए भी कुछ आ, किस तरह की पहल उनकी रहती है वो थोड़ा सा बताएं राज्य सरकार एक्चुअली में पाँच हज़ार पर एक सेंटर खोलती है अच्छा एवरी पाँच हज़ार जनसंख्या जनसंख्या तीस हज़ार पर एक पी खोलती है और एक लाख पर सी एस खोल देती है सरकार का मोटो यह रहता है कि नज़दीक सबसे नीचे नज़दीक से नीच, नज़दीक से जो सेंटर हो जो बेनिफिशियरी आए मरीज़ आए उसको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े नहीं। और इसके लिए लगातार गत वर्ष भी लगभग 700 सेंटर सरकार ने खोले थे नहीं, नहीं। कई डीएच प्रमोट किए गए कई सीएससी सैटेलाइट हॉस्पिटल्स में बनाई गई एस डिविजन सब डिविजन हॉस्पिटल भी बनाए गए पी एस को सी में प्रमोनित किया गया और सब सेंटर्स भी खोले गए इस वर्ष भी बजट है अभी बजट आ रहा है चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री हमारे इस बारे में बहुत संवेदनशील है चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम करूँ मैं तो वो खोलने का प्रयास करेंगे और जो उनका बजट आएगा उसमें देखेंगे कि क्या क्या, क्या नई चीज़ें आती है बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मौसम के अनुसार दवाइयाँ जो हैं चेंज होती रहती हैं तो उनकी उपलब्धता के लिए भी कुछ योजनाएँ हैं क्या दवाइयाँ लगातार हमारे यहाँ साठ दिन का एक पीरियड होता है नहीं, नहीं। हम साठ दिन में जैसे मान लीजिए कोई टेंडर कर दिया हमने तो उसको परचेज ऑर्डर कहते हैं हम उसका पी ऑर्डर हम उसको कंपनी को देते हैं भाई साठ ऑर्डर में सात दिन के अंदर वो दवाइयाँ पहुंच जाए यदि साठ दिन के बाद में वो पहुँचाता है तो उसको ग्रेस पीरियड दे रखा है कुछ दिनों का वरना उसके बाद में उसको ब्लैक लिस्ट करने का हमारे पास में प्रावधान है अच्छा हम है। उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी फिर दवाइयां सप्लाई नहीं कर सकता ये हमने कानून बना रखा है हमारे बोर्ड के द्वारा भी और लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि वो पहुँचने की साठ दिन में कोशिश करता और पहुँच भी जाता है बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास में अल्टरनेटिव ऑप्शन भी स्टेट गवर्नमेंट भी हमें लोकल परचेज का बजट देती है एन के द्वारा भी बजट आता है कहीं पे भी कोई दवाइयों की कमी नहीं रहती दवाइयों की कमी आपने देखा होगा प्राय़ देखा होगा सारे सेंटर्स में कोई गया दवाई मिल जाती है भिल्कुं, भिल्कुं। और खास तौर से हमारे जो रूरल एरियाज हैं उनमें तो हम इस चीज का फोकस करते हैं ज़्यादा मॉनिटर करते हैं अब किसी भी संस्था में दवा की कोई कमी नहीं रहे बिल्कुल क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो फिर भी लोग बाग उनके पॉकेट मनी रहता है तो मान तो लीजिए कोई कर, ली कर लेते हैं किसी भी तरह वैसे भी हम कहीं शहरी क्षेत्र में भी पूरी देते हैं लेकिन मान लीजिए लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का हमारा बहुत बड़ा फोकस रहता है काम किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में दवाइयाँ उपलब्धता सु, सुनिश्चित रहे इसके हमने एक टीम भी बना रखी है हमारी डेली मॉनिटर करता है हमारा ईओजी सॉफ्टवेयर चलता है जिसमें हम शाम को ये देखते हैं कौन सी जगह पर कौन सी दवाई नहीं है उसमें हमने जो भी मान लीजिए पेशेंट आया पेशेंट में उसको डॉक्टर साहब ने कौन कौन सी दवाई लिखी कितनी पर्चियाँ उसमें एंटर हुई कौन कौन सी दवाई नहीं है तो नोट अवेलेबल कर देता है तो लगभग राजस्थान में हमें कोई राजस्थान में करीब सात आठ हज़ार सेंटर्स हैं डी एच सीएसी एच सी मिलाकर चार हजार तो ऐसे हैं पंद्रह हमारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है हमें करीब बीस या बाईस जगह नोट अवेलेबिलिटी का रिकॉर्ड आता है हमारे पास में इसे ज़्यादा का नहीं आ पाता अब आप देखिए पंद्रह हज़ार में से पंद्रह हज़ार तो सब सेंटर चार हजार हमारे पी एस सी सी एस सी डी एच उसमें बाईस बीस बाईस आना कोई बड़े हरी बात नहीं होती बहुत कम होता कई बार तो हमारे पास में दो या तीन चार पाँच लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं तो आपको हुँ, हुँ, हुँ. तो ये हमारे लिए एक च, अच्छी बात है और हम राजस्थान हमारा राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में ऑल ओवर इंडिया में प्रथम रहा है लगातार प्रथम चलता रहा है ये उसी की बलोदत अभी भी आज भी हमारी मैडम ने मीटिंग चल रही थी अभी मैं उसी से बात कर रहा था मैडम से परचेजिंग ऑर्डर के बारे में कि मैडम परचेज कमेटी की बैठक थी दवाइयाँ कहाँ कहाँ शोटेज कहा, है क्या क्या है तो ये सब हमारा लगातार प्रोसेस लगातार प्रोसेस चलता रहता है विनका विनका डॉक्टर राम बाबू जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे कि जयपुर में आप हैं और यहाँ आज आबू आए हैं तो आबू रोड में किस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं और वहाँ जयपुर में क्या किस तरह की चीज़ें हैं थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कुछ बताइए <laughs> मैं बाबू रोड कई बार आ गया अच्छा अच्छा और सिरोई जिला भी मैं पहले मॉनिटर करता रहा हूँ उसको सिरोई का डी एच बी है रोड में जो है आबू रोड में का, से से से से से से का सरकारी अस्पताल है उसको भी मैंने देखा है पहले देखा था जब तो एक छोटी बिल्डिंग में चलता था आज मैंने देखा बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई बिल्कुल बिल्कुल तो इंप्रूवमेंट है डे बाय डे इम्प्रूवमेंट चल रहा है यहाँ ज्यादातर किस तरह के पेशेंट्स होते हैं पेशेंट्स अभी वायरल डिजीज चल रही है तो ज़्यादातर जुखाम बुखार खांसी चलता है ज्यादातर मैक्ममम क्योंकि आजकल इन्फेक्शन डिजीज तो बंद होगी जा रहा क्योंकि एंटीबायोटिक्स खूब है लेकिन वायरल डिजीज का प्रकोप ज़्यादा रहता है जैसे चेंजेस ऑफ वेदर आएगा यू अपर एस्पिटेक्ट इन्फेक्शन आ जाएगा वो इन्फेक्टेड नहीं होती वायरल डिजीज होती लेकिन मैं आम जनता से ये बात जरूर कहना चाहूँगा ये सलाह देना चाहूँगा आप जब तक चार पाँच दिन तक बुखार को देखिए खांसी को देखिए एंटीबायोटिक नहीं लीजिएगा आप भिल्कुण। सिर्फ प्लेन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ली ले लीजिएगा पेरासिटामोल ले लीजिए लिओसेट्रीजन ले लीजिए ले, ले। एंटीबायोटिक पाँच दिन के बाद में यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तब एंटीबायोटिक चाली करिए नहीं वरना क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप होता तो हो जा रहा और 50 परसेंट लोगों को एंटीबायोटिक का रजिस्टेंस डेवलप हो चुका है और वर्ल्ड के अंदर अब एंटीबायोटिक्स नई चीज़ की डिस्कवरी नहीं हो पा रही क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है इतना पैसा कोई भी गवर्नमेंट खर्च करने में तकलीफ करती है तो आप एंटीबायोटिक कम से कम लें चार दिन बाद ले बुखार जुकाम खांसी के और कोई बीमारी हो तो वो लीजिएगा इन्फेक्शेस आपको लगे डॉक्टर अगर डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्फेक्शेस डिजीज है तो आप लीजिएगा इंटर उसमें कोई वो नहीं है लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम कैसे में जुकाम बुखार खांसी में ये देखा गया है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मोस्टली पब्लिक को एक आदत पड़ी हुई है एंटीबायोटिक का कि तुरंत ईजी इलाज हो जाता है या जो भी होगा चार पांच जो भी मिक्स जो वायरल इन्फेक्शन दिख रहे हैं या चार पांच चीज़ें एक साथ हैं तो उसको ठीक करने के लिए आसानी से हम लोग जो है तो आसान रास्ता ना अपनाते हुए आप पहले जो है डायग्नोस कर लें डॉक्टर के अनुसार चीज़ों को करें उसके बाद फिर चार पांच दिन के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स बजाय नहीं तो एंटीबायोटिक्स तो लेके फिर हम लोग रेजिस्टेंस हो गया तो फिर कोई भी दूसरी दवा भी काम नहीं करेगी इसीलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें जो डॉक्टर राम बाबू जी ने बताया आपको और जाते जाते एक मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे इन लिए मैं आम जनता को देखना कहना चाहूँगा आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए जैसे आपके यहाँ शांति बनाए ध्यान केंद्रित करिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगी ध्यान केंद्र से योगासन करिए उससे आपकी इम्यूनिटी जरूर बढ़ेगी जैसे इम्यूनिटी बड़ी कोरोना को किसने हराया इम्यूनिटी ने हराया जो इम्यूनि पावर जिनकी स्ट्रॉन्ग थी वो लोग बहुत सर्वाइव कर गए जिनकी कम थी इम्यूनिटी वो लोग उनको थोड़ा सा डैमेज हुआ बिल्कुल बिल्कुल तो आप योग करिए आप ध्यान करिए साथ में ये जो सरकार की जितनी भी योजनाएँ उसका फायदा उठाइए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है जे में है जे में है आपकी आर राजस्थान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है इन सब इतनी सारी योजनाएँ का आप उसमें देखेंगे तो ट्रोमा सेंटर्स खुल गए हर जगह आपको फ्री अगर आप सूचना एक्सीडेंट हो गया तो सूचना दे दीजिए आपको पाँच सरकार देगी बहुत सारी योजनाएँ उसका फ़ायदा उठाइए आम जनता के लिए योजनाएं हैं राजस्थान सरकार ये चाहती है कि हमारी राजस्थान की जनता निरोगी रहे स्वस्थ रहे तंदुरुस्त रहे हँसते रहिए और मुस्कराते रहिए चलिए डॉक्टर जायसवाल जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है और जिस तरह के सरकारी कार्यक्रम जो है चल रहे योजनाएँ चल रही हैं उन सभी पे अवगत रहें अवेयर रहें और उन चीज़ों का सही इस्तेमाल करें और लोगों को भी जानकारी देते रहें आप तक रेडियो के माध्यम से डॉक्टर जसवाल जी ने जो बातें बताई हैं उसे अपने तक सीमित न रखते हुए आप अन्य लोगों को गांव के लोगों को ज़रूर इन योजनाओं के बारे में बताइए और किस तरह से सरकार जो है निःशुल्क दवा योजना का जो स्कीम है राजस्थान सरकार चला रही है और हमेशा नंबर वन पर रहा है तो आप इसका पूरा लाभ लें ऐसी शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में तब तक आप बने हमारे साथ और आप सभी की तरफ से डॉक्टर जसवाल जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और धन्यवाद करते हैं थैंक यू सर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सेवन एफएम। सुनते रहो रेडियो मधु बनाया खुशी होगी बाहर खिलमन का गुलशन का गुल तेरहो रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन बन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का दुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो